चंदु के उपनिषद की 19वीं कक्षा चंद के उपनिषद के तृतीय प्रपाठक के 14वें खंड को हमने पीछे देखा था जिसमें शांडिल्य विद्या का उल्लेख किया गया था कि यह सब कुछ ब्रह्म है ब्रह्ममय है तजलान य उपासको ये उत्पत्ति करता पालन करता और प्रलय करता इस रूप में उपासना करें और जो ऐसा करता है सबके अंदर इसी तरह से देखता है तो और ये लक्ष्य बनाता है कि इसके बाद में मैं उसी ब्रह्म को प्राप्त करूंगा मरने के बाद में मुक्ति में उसी को प्राप्त करूंगा तो फिर उसको इस जीवन में कोई संशय नहीं होता कोई बाधा नहीं होती ये शांडिल्य विद्या पीछे कही गई थी पिछले पाठ में से किने को कुछ पूछना है तो पूछ उम जी हाँ। तीन नंबर प्रभा तीसरा प्रभा तीसरा प्रभा हाँ इसमें जो एशिया में आत्मा अंतर हृदय अन्यवा बोल रहे हैं हाँ तो यहाँ पर जो आत्मा है वो हृदय के अंदर अनुष्य भी सब छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बोल रहे हैं हाँ तो क्या इससे हम ये समझे कि आत्मा जो है एक स्थान पर विद्यमान हृदय के अंदर हाँ आत्मा का मतलब आप जीवात्मा ले रहे हैं जीवात्मा की दृष्टि से भी इसकी व्याख्या की जाती है और मैंने जो आपके सामने रखी थी तो दूसरी इस तरह भी व्याख्या होती है दोनों परमात्मा के वर्णन है तो हृदय में छोटे से छोटा है इसका यह मतलब नहीं है कि वो शरीर के दूसरे अवयवों में नहीं है और भी जगह है सब जगह है सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़ा सा बड़ा है सब जगह सर्वव्यापक है लेकिन ये कहने का तरीका होता है केवल और कुछ लोग इसीलिए क्योंकि हृदय में है और छोटे छोटा है तो इसको कहते हैं जीवात्मा का वर्णन है और जो बड़े से बड़ा है उसको परमात्मा का वर्णन इस तरह भी कुछ लोग व्याख्या करते हैं तो इतने मात्र से कि वो एकदेशी है हृदय में रहता है हृदय में तो रहता है लेकिन वो एकदेशी है ये सिद्ध नहीं होता यहां भी रहता है बाहर भी रहता है एकदेशी सिद्ध करेंगे तो ये तो ज्यादा ज्यादा हम जीवात्मा के संदर्भ में बोल सकते हैं परमात्मा के संदर्भ में इससे एक तो नहीं सिद्ध कर सकते ठीक है आपका प्रश्न यही था ना कि अंदर हृदय में है इसका मतलब है वो एक देशी है मतलब और जगह पे नहीं है ये तात्पर्य निकलेगा ना एक देशी है मतलब हृदय में ही है और जगह नहीं है ऐसा नहीं सोचना इसको ऐसा नहीं है। और जगह भी है परमात्मा फर्क इसको लेंगे पूरे को तो ज्यादा अधिक संगत है ठीक है और कोई बोलिए जय इसी पृष्ठ पर दूसरे प्रभाग में ईश्वर का प्राण शरीर कैसे ईश्वर का प्राण शरीर ये दूसरा जो विशेषण दिया मनोमय प्राण शरीर हो अर्थात ये प्रकाश रूप से जो जीवन देता है यही उसका शरीर है यही उसका आधार है अब ये जो प्राण है प्राण मतलब तो हम श्वास पर श्वास लेते हैं इस रूप में सीधे ना कह के हमारा शरीर तो भौतिक शरीर होता है ये जो बाहर वाला है ये तो भौतिक शरीर है और सूक्ष्म शरीर भी है तो परमात्मा का बस इसी रूप में कि जो जीवन देना रूप ही उसका शरीर है उस परमात्मा को हम एक तरह से देखें तो वो क्या जीवन ही जीवन दे रहा है जीवन देना ही उसका स्वरूप है वही उसका जैसे कि शरीर है अलग से कोई शरीर नहीं दूसरी दृष्टि से हम देखेंगे कि ये सारा संसार जो कि प्राण ही है जीवन देने वाला है तो ये जो सारा जगत है कार्य जगत जो कि हमारे लिए प्राण स्वरूप है हमारे लिए हमारे को जीवन देने वाला है वायु को वाय। भी हम प्राण बोलते हैं इसलिए ये हमारे को जीवन देता है इससे हमारा जीवन चलता है जल भी प्राण है उससे हमारा जीवन चलता है ऐसे ही ये भूमि अग्नि तारे सूर्य ये सब इनसे हमारा जीवन चलता है तो ये सब प्राण के अंतर्गत आ गए तो जितना कार्य जगत है ये हो गया प्राण और ये परमात्मा का शरीर है परमात्मा इसमें व्याप्त है जैसे हमारा शरीर ये है अपना अपना जिस भी आत्मा का जो जो शरीर है ये सीमित है हम इसके अंदर रहते हैं बस ऐसे ही अलंकारिक रूप से कहते हैं कि ये जो सारा जगत है ये जो सारे प्राण है ये परमात्मा का शरीर है ये उस तरह का शरीर नहीं है जैसे कि हमारा है हमारा जीवन इससे चलता है परमात्मा का जीवन इससे नहीं चलता है परमात्मा इनका उपयोग हमारे लिए करता है हमारा जन्म होता है इस शरीर को धारण करने पर ऐसे परमात्मा भी इस संसार में आकर के या फिर जन्म लेता है ऐसा तो वहां है नहीं इस तरह से शरीर नहीं घटेगा आलंकारिक रूप में केवल है जैसे हम इस शरीर में वास करते हैं इस पुरी में वास करते हैं हम पुरुष कहलाते हैं परमात्मा इस ब्रह्मांडपुरी में वास करता है पूरे लोकलोकांतरों में वास करता है इसलिए वो भी पुरुष है उस तरह से अंदर रहने वाला निवास करने वाला इतने अर्थों में ये परमात्मा का शरीर है वास्तव में परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है न उसका स्थूल शरीर होता है ना सूक्ष्म शरीर होता है न कारण शरीर होता है उसका अपना जो है स्वयं जो है उसको भले ही शरीर कहें तो कहते हैं वास्तव में उस तरह से देखें तो लेकिन आलंकारिक रूप से तो ये पूरा संसार कार्य जगत परमात्मा का शरीर है तो प्राण उसका शरीर है और कुछ लोग प्राण का अर्थ प्राण प्राण प्राण करके करते हैं तो उत्कृष्ट चैतन्य उत्कृष्ट चैतन्य उसका शरीर है श्रेष्ठ उसका चैतन्य जो है उदयविद जी ने इस तरह से अर्थ किया है कि एक चैतन्य तो आत्मा का है हमारा हमारा चैतन्य चेतना ज्ञान अनुभव थोड़ा होता है छोटा होता है अल्प होता है और उस परमात्मा का चैतन्य चैतन्य से मतलब उसका ज्ञान हो गया उसकी अनुभूति हो गई इत्यादि वो उत्कृष्ट है उत्कृष्ट चैतन्य है उसका बड़ा है विशिष्ट है तो इस रूप में भी इसकी व्याख्या करते बोले बोलिए तो जैसे एक बार आपने कहा था सभी जीवों का कारण शरीर ईश्वर को कह सकते हैं हाँ। तो इसमें इससे संरती लगाने की कोशिश कर रही थी क्या वो टैली होते हैं उस रूप में नहीं यहाँ जीवों के शरीर की तो बात की ही नहीं जा रही है वो कारण शरीर की व्याख्या अलग अलग ढंग से होती है कुछ लोग प्रकृति को मानते हैं कुछ और मानते हैं जैसा भी है तो वो तो उस संदर्भ में मैंने कहा था कि यहां मुझे ये प्रभाव प्रभाव लगता है कि इसको इस तरफ झुकाव लगता है कि ये परमात्मा ही हमारा कारण शरीर है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो परमात्मा हमारा कारण शरीर है इस रूप में वो जो बात रखी थी और परमात्मा <Histse�2> कि परमात्मा इन तीनों शरीरों से रहित है सपर्यगात चुक्रम अकायम यजुर्वेद चालीसवात है अकायम की व्याख्या में महर्षि ने लिखा है यजुर्वेद भाष्य में जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से रहित है यानी उसका कोई भी शरीर नहीं है अकायम तो एक दृष्टि से उसका कोई शरीर है नहीं वास्तव में तत्वतः उसका कोई शरीर नहीं है जैसा कि आत्माओं का होता है आत्मा की दृष्टि से परमात्मा का कोई शरीर नहीं है किंतु जब हम आलंकारिक वर्णन करते हैं तो उसको शरीर के रूप में कहते हैं भारत माता का शरीर क्या है भारत माता का भी शरीर कर सकते हैं ये भारत देश जो है ये भारत माता का शरीर है अब वैसे भारत माता कौन है यही नहीं पता है अलग से कोई ऐसे तत्व तो, तो है ना ये तो भावनात्मक है भारत देश को ही तो हम भारत माता बोल रहे हैं को माता के रूप में धरती को पृथ्वी को माता के रूप में माना जाता है अधिकांश देशों में एक देश है जो इसको पिता के रूप में मानता है बाकी सब देशों में अपनी भूमि को माता के रूप में माना जाता है वहां की भाषा में ऐसा ही है उसको पुरुष के रूप में देखते हैं और पिता के रूप में देखते हैं हम तो माता के रूप में देखते हैं इसको ठीक है और कुछ पूछिए जी ओ, ओ, ओ, ओ, इस चौथा लोक है पिछड़ा लाइन जी लिखा है ये समय एक तद्रह संभति संभि इसका अर्थ एशमा आत्मा अंतर हृदय कौन सी आत्मा जो ऊपर बताया सर्वकर्मा सर्व कामा आदि परमात्मा के लिए ये मेरी आत्मा अंतर हृदय मेरे हृदय के अंदर है क्योंकि तो हृदय प्रदेश में परमात्मा की प्राप्ति होती है हम वहां पर हैं इसलिए वो भी वहां पर कथन किया जाता है एक ब्रह्मा ये ब्रह्म है ये परमात्मा वाली आत्मा है इस आदिवात्मा वाली आत्मा नहीं एक ब्रह्मा ये ब्रह्म है एकदम इत प्रत्य अभी संभवित यहां से जा करके पूरी तरह जा करके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो चले गए वो सदा सदा के लिए चले गए पूरी तरह चले गए अब कभी नहीं आएंगे वैसे घर से आना जाना हम करते रहते हैं तो वही बाहर गए हुए हैं चले गए घर छोड़ के चले गए एक महीने के लिए चले गए और हमेशा हमेशा के लिए चले गए ये भी बोलते तो ये कह रहे हैं एतम इतहा प्रेत है यहां से जाकर के यहां से पूरी तरह जाके वो मृत्यु को कहते हैं यहां से जाकर के फिर जो होते हैं तो एतम अभिसंभवित आसमी मैं इसको प्राप्त करूंगा वही बन जाऊंगा ब्रह्म बन जाऊंगा ब्रह्म हो जाऊंगा उसको मैं प्राप्त कर लूंगा प्राप्ति तो यहां पर भी है समाधि के अंदर प्राप्ति है लेकिन ये पूरी तरह प्राप्ति नहीं है मुक्ति की प्राप्ति नितान्त तो मुक्ति की प्राप्ति तो मर करके ही होती है शरीर के रहते रहते पूरी मुक्ति होती ही नहीं है बंधन तो फिर भी रहता ही है तो यहां से मर के उसको प्राप्त करो अंतिम स्थिति है कई लोग यूं ही बोलते हैं कि भाई मैं यही मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है यही ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा उस मुक्ति की बात ही क्या है जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे ए, उस मुक्ति की क्या बात है जो मर के प्राप्त होती है पता नहीं होती है नहीं होती है हमने तो यही मुक्ति को प्राप्त कर लिया इस भाषा में कई जने बोलते हैं पर नितंत मुक्ति नहीं होती है। नितांत मुक्ति तो मर के ही होती है ठीक है बोले उसी विषय परमात्मा पर हम इसका अर्थ करेंगे तो कई जगह पर तो परमात्मा सर्वव्यापक आता है और यहाँ पर एक जगह पर स्थित इस तरह बता रहे हैं तो दोनों में हम किस प्रकार इसको दोनों ठीक हैं और जगह क्यों यहीं पर ही कहा है ना जयन पृथ्वीया जयन अंतरिक्षा जयन दिवो जयन एभ्यो लोके यहीं पर ही आगे कह दिया है ना उसको तो जो हृदय में है एक तरफ ये कहा जा रहा है दूसरे तो कहा जा रहा है वो इन सबसे बड़ा है आपको यह विरोध लग रहा है कि उसको सर्वव्यापक भी कहा जाता है और उसको हृदय में एक स्थान में भी कहा जा रहा है यह परस्पर विपरीत बातें हो हुई यही शंका है ना आपकी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जो सर्वव्यापक है वो एक ही जगह पर कैसे रह सकता है एक ही जगह पर कैसे रह सकता है और जो एक जगह पर है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता परस्पर विरुद्ध बात है ठीक है लेकिन ये भाषा के वैसे प्रयोग है इनका तात्पर्य हमें लेना होता है अगर यू सीधा शाब्दीकर्थ लेंगे कि हृदय में ही रहता है तो नहीं कहा है यहां पर ये यह सुखियों मेरे हृदय में रहता है मेरे हृदय में रहता है अब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहे माता पिता अपने बच्चों के लिए कहे या बच्चे अपने माता पिता के लिए कहे ये तो मेरे हृदय में बसते हैं क्या मतलब हुआ बाहर नहीं बसते ये हृदय में बसते हैं कि इसका अर्थ लेंगे क्या कि वो बाहर नहीं बसते हैं ऐसा ले सकते अर्थ क्यों लेना चाहिए वाक्य तो यही है ये यह मेरे हृदय में बसता है अब यहां शब्द काम नहीं कर रहे हैं ना। सीधे सीधे क्योंकि शब्द से जो सीधे सीधे कहा जा रहा है यानी अभिता से जो कहा जा रहा है उसको हम जू का तू तो लेंगे तो वो वहां घटता ही नहीं है हमें पता है कि ये बाहर है सीधा दिख रहा है ये जानते हुए भी, भी कोई कह रहा है ये मेरे हृदय में बसता है अब भावना लेंगे उसकी लक्षणिक अर्थ लेंगे क्योंकि वो संभव नहीं है सीधा अविधा का अर्थवा संभव नहीं है तो हम लक्षणों में जाते ही है हर भाषा में प्रयोग होता है इसको नहीं समझेंगे तो फिर भाषा कोई नहीं समझ पाएंगे हम तो हर जगह अड़चन आएगी हमें तो किसी मनुष्य को देख करके तो हम चूंकि आशंका नहीं करते क्योंकि हमें प्रत्यक्ष है वो और यहां हमें लगने लगता है कि शायद ये केवल एक ही जगह कह रहे हैं तो ऐसे स्थलों पर हमें शास्त्र के दूसरे जो वचन मिल रहे हैं भाई ये वहां कुछ ये कह रहे हैं या ये कह रहे हैं विरुद्ध तो ये कह नहीं सकते कितना तो हमें भाव रखना ही पड़े नीचे इसको पृथ्वी और लोकों से सबसे बड़ा भी कह रहे हैं अगर ये केवल हृदय में ही है तो सबसे बड़ा कैसे हो जाएगा संभव नहीं है तो अब इसका तात्पर्य लिया है कि अंदर भी है और जो सर्वव्यापक है वो कहां नहीं है नहीं कह सकते ये यहां पर यहां वायु है यहां वायु है यहां वायु है यहां प्रकाश है कह सकते हैं गलत तो नहीं कह रहे वो उसका यह मतलब तो नहीं कि दूसरी जगह नहीं है इसी तरह यहां पर लिया जाता है और क्योंकि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार यहीं पर ही करता है क्योंकि खुद वहां पर है स्वयं वहां पर है साधनों के माध्यम से जो हम जानते हैं वो तो दूर की चीज को जान सकते हैं और जो अपने ही अंदर है उसी को जान रहे हैं वहीं वहां साधनों की भी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल अंदर ही है तो वास्तव में हम अंदर ही जानते हैं परमात्मा को अंदर ही उसका साक्षात्कार होता है इसलिए यह बहुत प्रयोग किया जाता है कि हृदय में रहता है वो क्योंकि तो हमें वहीं पर ही प्राप्त होता है पानी कहां मिलता है कुए में ठीक है तो इसका क्या ये अर्थ है कि जमीन में दूसरी जगह पानी नहीं है इस पहाड़ी में पानी क्या मिलता है बोले इस झरने पे मिलता है इस नदी में इसका क्या मतलब है? कि दूसरी जगह नहीं है पानी उपलब्धता तो प्राय करके मोटा उदाहरण है कहीं नहीं भी मिलता है कहीं गहराई में मिलता है लेकिन जमीन में पानी है इतना तो पक्का है ना मिट्टी तो हर जगह गिली रहती है नीचे कम या अधिक जैसा भी बस ऐसे ही यहाँ पर तो आगे का पाठ देखते हैं छंदों उपनिषद के तृतीय प्रपाठक का पंद्रहवा खंड और उसका पहला अनुवाद अब यहां पर एक कोष की चर्चा की जा रही है कोई ऐसा कोष है वो कौन है ये कुछ तो अभी देखेंगे कैसा है वो भी देखेंगे उसका वर्णन किया जा रहा है कोष है कोई एक कोष किसी को कहते हैं जैसे कि धन का कोष होता है धन का खजाना होता है कोष यानी जल का हो सकता है और किसी चीज का रत्नों का जो भी कोई है यानी खजाना और खजाने में हम कोई विशेष चीज ही तो रखते हैं सामान्य चीज तो रखते हैं नहीं यानी रत्न हो सोना चांदी हो रूप पैसे हो ऐसी कुछ विशिष्ट चीज होती है उसको हम कोष में रखते हैं। कोई विशेष चीज है कोश है मतलब वो कोश है जिसमें सब चीज सुरक्षित है कोश हमारी सुरक्षा करता है किसी विशिष्ट वस्तु की हमारा रक्षक होता है इस रूप में हम उसे देख रहे हैं एक तो कोश है कोई तो उस कोष के बारे में चर्चा चल रही है और चूंकि अध्यात्म विद्या है अंततः तो परमात्मा पे ही पहुंचेंगे ब्रह्म पर ही पहुंचेंगे उसी की चर्चा है उसी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं अलग अलग ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए पहला प्रभात अंतरिक्षो तरह कोषो एक ऐसा कोश है जिसका उधर यानी पेट ये अंतरिक्ष है पेट क्या काम होता है हमारे किस काम आता है हम उसमें कुछ डालते हैं उसमें चीजें रखते हैं और इसको भोजन के संदर्भ में लेंगे ऐसा तो रिक्त स्थान है यहां पर हमारे हम खाते हैं पीते हैं वो अंदर चला जाता है कोश है तो ये कोश ऐसा है जि जिसका रिक्त स्थान कोष में खाली स्थान तो होगा ही उसके बिना वो कोश ही क्या कहलाएगा अगर वो खुद पूरा भरा हुआ है तो तो ऐसा तो एक परिकल्पना है जो खाली स्थान है जिसमें दूसरी चीजें रखी हुई है ये जो पूरा अंतरिक्ष हमें दिखाई दे रहा है इतना बड़ा बीच का भाग ये तो ये अंतरिक्ष जिसका उधर है रखने का स्थान है ऐसा वो कोश है कोश में केवल खाली स्थान तो नहीं होता उसकी दीवारें भी होती हैं ढक्कन होता है अलग अलग दिशाओं में कोने होते हैं वो तो पूरी पेटी होती है एक तरह से तो उसका जो खाली स्थान है तो ये अंतरिक्ष जिसका उधर है ऐसा वो कोष है अंतरिक्षो उदर है कोशोक कोष में और क्या होता है कोष में तलवा भी होता है ना नीचे कोश का अपना आधार भाग होता है तो बोले इसका क्या है भूमि बुद्धनो बुद्ध कहते हैं नीचे का भाग तलवा आधार तो ये धरती जिसका तलवा है आधार है समझने के लिए इसका ये मतलब नहीं कि ये धरती सबसे नीचे है विज्ञान मत खोज लेना इसमें ऐसा का ऐसा कि उपनिषद कार्य ये मानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में यह तो अंतरिक्ष हो गया और उसका जो सबसे निचला तलवा है वो हमारी पृथ्वी है अब तलवे के नीचे तो कुछ नहीं होता है कोष है तो उसके नीचे कुछ नहीं ये केवल कहने के लिए लाक्षणिक आलंकारिक कथन है ये धरती जैसे उसका आधार और ये कैसा है न जीरियती जीर्णता को प्राप्त नहीं होता क्षीण नहीं होता है क्षरित नहीं होता है दुर्बल नहीं होता है ऐसा यह कोष है बाकी कोश तो कभी ना कभी टूटते ही हैं। अब बचपन में कोश होता है मिट्टी का जिसमें पैसे वैसे डालते रहते हैं मिट्टी का पहले आते थे गुल्लक छीन हो जाते हैं और दूसरे भी छीन हो जाते हैं कितने ही अच्छे अच्छे से हो, वाटर प्रूफ हो और फायर प्रूफ हो वो भी कभी ना कभी तो छीन होते ही लेकिन ये ऐसा कोष है कि न जीत यती कभी छीन नहीं होता और उसके कोणे क्या हैं कोश के कोने भी होते हैं दीवार के बीच के जो भाग होते हैं तो बोले दिशा ही रखते हो। ये दिशाएं हैं यही उसके कोने हैं। क्योंकि कोश है तो बोले उसका घेरा क्या है ये तो सब प्रश्न आएगा ही इसकी सीमा क्या है इस कोश की कुछ ना कुछ सीमा होगी कुछ ना कुछ आधार होगा घेरा होगा तलवा है तलवा तो पृथ्वी को बता दिया भूमि को और उसके कोने क्या है तो बोले दिशा उसके कोने हैं और तो कोई कोना दिखाई नहीं दे रहा है हमें इस अंतरिक्ष का अंतरिक्ष अगर पेट है उसका तो उधर कोई दीवार खड़ी भी होगी कुछ रुकावट होगी ऐसा कुछ नहीं बस दिशाएं ही उसकी उसके कोने ये चारों दिशाएं ही जैसे उसके कोने हैं वही एक तरह से उसकी दीवारें हैं अब ये दीवारें क्या हैं ये दिशाएं कौन सी दीवारें हैं दिशाएं कौन से कोने कुछ भी नहीं है अलंकारिक वर्णन है असीम है दिशा ही अस्त रखते आगे कहा देव अस् उत्तरम बिलम्ब ऊपर का बिल ऊपर से उसमें डालने के लिए कोशों में कहीं में ऊपर से डालते हैं ऊपर का छिद्र बिल मतलब छिद्र जैसे चूहे का बिल आदि होते हैं वो छिद्र भाग ऊपर का वो क्या है तो बोले दिलोक उसका छिद्र है जैसे उसमें से कुछ टलता है इसमें वो छिद्र है इसका ऊपर का खुला हुआ भाग है देव उत्तरम बिलम स एश कोषो वसुधाना कोष है तो उसमें कुछ रखा हुआ भी होगा वसुधान है ऐश्वर्य धन इसमें रहता है बसाने वाली चीजें इसमें रहती है तो धन ऐश्वर्य वो सब वही तो होता है जो हमारे लिए हितकर होता है हमारे लिए बसाने वाला होता है वसुधान ये सारी चीजें इसमें आश्रित हैं। तस्मिन विश्व इदम श्रितम सारी वसु वसु कौन है ये सारा का सारा विश्व सर्व अस्मिन विश्वम इदम इधम विश्वम श्रितम सारा विश्व ही इसी में आश्रित है ये ऐसा कोष है अब ऐसा कोष कौन हो सकता है वह परमात्मा ही है ब्रह्म ही है। अब उसकी दिशाएं कैसी कैसी हैं क्या क्या हैं उसको एक परिकल्पना करके कहा जा रहा है कोष है तो उसके अलग अलग दिशाएं भी होंगी अलग अलग दिशाएं उसके कोने हैं तो प्राची दिशा उसकी क्या है देखा तस् प्राचीतिक जुहर नामा प्राची यानी आगे की दिशा क्या है जुहू नाम की दिशा है उस ना दिशा का नाम जुहू है यहां वाली हमारी दिशा का नाम प्राची दिशा है पूर्व दिशा वो ये जो कोश है उसकी जो पूर्व दिशा है उसका नाम है जुहू पूर्व की दिशा और पूर्व की दिशा कोश की पूर्व की दिशा क्या करती है पूर्व की तरफ से आने वाली बाधाओं को रोकती है सुरक्षा करती है दिशाएं क्या करेंगी एक कोष रक्षा ही तो करेंगी उसी से ही तो वो कोष बना है तो इसकी जो पूर्व दिशा है वो क्या है जुहू नाम की है जुहू एक शब्द कर्मकांड में प्रचलित है सोम्यागा होते हैं तो जिसके द्वारा आहुति दी जाती है ओम किया जाता है दान किया जाता है उसको जुहू बोलते हैं लंबे लंबे होते हैं जब आपने लकड़ी के देखे होंगे शुरुआत कह लीजिए एक तरह से वो हम उस, उससे आहुति देते तो इसकी पूर्व दिशा क्या है जुहू में अब इसको जुहू को क्या कहें हम यहां तो जुहू नाम दिया और यज कर्मकांड में जो प्रचलित था उसको यहां पर समझाने के लिए लिख दिया ये तो उदाहरण के लिए है क्योंकि ये सारे ग्रंथ किसके हैं ब्राह्मण ग्रंथों के ही भाग हैं उपनिषद के तो वहां पूरा कर्मकांड बताया गया वहां जुहू और इन सब का वर्णन आता है तो उसको उधरितिया उदाहरण के रूप में कर दिया अब हमें जुहू नहीं पता इसलिए हमको उदाहरण ही पता लगेगा लेकिन जुहू नाम है जुहू के द्वारा हम देते हैं तो परमात्मा की पूर्व दिशा क्या है जुहू है उस कोष की पहली दिशा क्या है सुरक्षा क्या है जुहू है वो देता है पहले परमात्मा सबसे पहले क्या करता है देता है वो हमारे चीजें देता है साधन देता है इस रूप में वो है इसको परमात्मा पे घटा के देखेगा इसको परमात्मा का ही स्वरूप परमात्मा का ही वर्णन क्योंकि ये कोश का वर्णन हो रहा है और वो कोश है ब्रह्मा परमात्मा तो उसकी पूर्व दिशा जो कि उसकी एक दीवार है एक कोना है तो उसका नाम है चूहू सबसे पहली चीज वो देना करता है और चीजें वो बाद में करेगा मुक्ति के बाद में भी जो आत्मा लौट लौटती है उसको सबसे पहले देगा वो और चीजें बाद में सोचेगा क्या देना है कर्म फल देना है क्या है जो भी है पहले तो उसको साधन उपलब्ध कराता है देता है वो और परमात्मा के द्वारा जो हमें इतना सब कुछ दिया जा रहा है वो सबसे प्रमुख है देना उसका सबसे प्रमुख गुण है देता ही रहता है देता ही रहेगा वो के नाम से आगे सहमाना नाम दक्षिणा दक्षिण दिशा जो है उसकी तो हम पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े तो दाहिने हाथ की तरफ की दिशा हमारी दक्षिण दिशा है वो क्या है सहमाना नाम की दिशा है जो कि दक्षिणा दिख आदि ये जो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए सहमाना किया है। सहन करने वाली सहनशील सहन करती हुई वो तो परमात्मा का दूसरा बड़ा गुण क्या है वो हमें सहन करता है सहोसी सहोमई दे बहुत सहन करता है और उसका धैर्य बहुत ज्यादा है अनंत धैर्य है हम कितना भी विपरीत करते रहते हैं फिर भी हमें जन्म जन्म देता रहता है अवसर देता रहता है अवसर देता रहता है कभी नहीं चुपता वो परमात्मा की दूसरी बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हमारे लिए हमें सहन करता रहता है ये कोश है उससे हमारी सुरक्षा हो रही है कोश है इसमें सारा विश्व चल रहा है चूंकि वो दे रहा है एक दिशा से एक दिशा में वो हमारे को सहन कर रहा है इसलिए ये सारा का सारा चल रहा है नहीं तो ये चल नहीं सकता है बहुत सहन कर रहा है वो हमारे ये उसकी दक्षिण दिशा है जैसे अलंकार ने एक गुण का वर्णन दक्षिण दिशा से कर दिया आगे राजी नाम प्रतिचि प्रतिचि दिशा पीछे की दिशा उसकी क्या है राज्य नाम की जैसे राजा होता है राज्य होता है स्त्रीलिंग का प्रयोग राज, शब्द जो बनता है यह प्रदीप्त अर्थ में होता है प्रकाशित करने के अर्थ में होता है तो दिशा कैसी है दीप्त है प्रकाश करने वाली दिशा है ये उसकी तीसरी दिशा है और प्रकाश कैसा ज्ञान का प्रकाश मुख्य है यहां पर भौतिक प्रकाश भी दे सकते हैं सब जगह वो प्रकाश करता है सर्वत्र करता है लेकिन एक पीछे की तरफ उन्होंने अधिक दे दिया और ज्ञान का प्रकाश तो ज्ञान का प्रकाश करता रहता है हमें ज्ञान कराता रहता है उसने ऐसे साधन दे रखे कि हमें ज्ञान हो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर तो रांची नाम प्रतीचि और तीसरा का सुभूता नाम उदीची उदीची उत्तर की दिशा बाएं हाथ की तरफ की वो सुभूता नाम की है सुमन श्रेष्ठ भूत मतलब ऐश्वर्य जिसमें बहुत ऐश्वर्य है विविध गुण है ऐसे ही वो विविध गुणों वाला है ये कोष ऐसा है ये सुबुता नाम की उदीची दिशा है। ये चार तरफ से इसका वर्णन किया और इसको मनुष्य पे भी घटा करके देखेंगे आगे के जो वर्णन है उसकी दृष्टि से इस कोष को जो प्राप्त करना चाहता है उसके आनंद को जो प्राप्त करना चाहता है उसको क्या क्रम है पहले जुहू बनना होता है देना करना होता है कर्मकांड करना होता है ये दान आदि ये सारे कार्य करने होते हैं और दूसरा उसको तपस्या करनी होती है सहन करना होता है बहुत अधिक जीवन के अंदर और तीसरा ज्ञान की दीप्ति ज्ञान को बहुत बढ़ाना होता है और साथ में विभिन्न गुणों को बढ़ाना होता है ऐश्वर्य सुगुताना ये चार चीजें करनी होती है। ये चार आश्रम है उस दृष्टि से भी हम देख सकते हैं जो पहला है जुहू नाम का वो यज्ञ दान तीन उपस्तभ जो कहे गए थे एक तरह से क्या है वो गृहस्थ का है वहीं से तो उत्पत्ति होती है सारी और तप जो है तीसरा दूसरा जो सहमाना है ये वैसे तीसरा है, मानपस्त का है ज्ञान है वो ब्रह्मचर्य काल का है और ऐश्वर्यों की गुणों की विशेष प्राप्ति है जो संयास के अंदर जो विशेष गुण प्राप्त होते हैं वो है अथवा एक ही व्यक्ति इन चीजों को इन गुणों को करे कोश की प्राप्ति होती है कोश की रक्षा होती है अब परमात्मा भी ऐसा ही करता है परमात्मा में ये गुण है ऐसा ही है, ये कोष तासम वायुर्त्स इन दिशाओं का वत्स बच्चा कौन है अभी दिशाएं स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है सारा। उसका बच्चा भी तो होगा कोई वत्स भी तो होगा बच्चा कौन है उसका इन दिशाओं का बोले तो ताशाम वायुर्त्स इसके जो वायु बह रही है बीच में ये वायु है ये इसका बचरा है जैसा जैसे बच्चा मां की गोद में रहता है जैसे बच्चा मां के संरक्षण में रहता है माँ पर आश्रित रहता है ऐसे ही वायु किसके आश्रित है दिशाओं के आश्रित है। दिशाओं के बीच में रहती है इन दिशाओं में तो रहती है वायु भी इस तरह से एक आलंकारिक वर्णन है कि वायु जैसे इन दिशाओं का पुत्र है सवुम दिशा वत्सम वेद भी सारा वर्णन करके कहा ये जो कोष है ये दिशाएं हैं और ये वायु इसमें बीच में है वत्स है तो जो इस वायु को एतम वायुम कैसी वायु दिशा वत्सम ये दिशाओं की वत्स्य है दिशाओं की पुत्र है वायु पुत्र है ऐसा जो जानता है जो वायु को जानता है कि दिशाओं का पुत्र है अब दिशाएं कौन सी हैं ये दिशाएं ये चार प्रकार की बताई गई जुहु उस रूप में अब दिशाओं का मतलब ये दिशाएं नहीं लेना है स्थूल रूप से आलंकारिक रूप से इन दिशाओं के बीच में वायु है बीच में है तो ठीक है ये इसका पुत्र हो गया वायु पुत्र हो गया उसका लेकिन दूसरे ढंग से लेंगे तो दूसरे ढंग से लेंगे तो ये जो गुण बताए गए हैं यहां पर जुहू है रजी है सहमाना है सुभूता है ये जो चीजें हैं इनके बीच में फिर वो एक वायु नाम का पुत्र भी उत्पन्न होता है अब वायु वैसे क्या करती है वायु वहन करती है वैसे तो और वायु को यहां पर वत्स कहा गया वत्स वत्स्य वायु को वत्स कहा गया वत्स का मतलब होता है अलग अलग व्याख्याएं होती हैं वैसे वत्सह भी होता है वत्सम भी होता है दोनों प्रयोग होते हैं तो एक तो है कि जो बोलता है उसको वत्स बोलते हैं कहते हैं वतती थी, थी बच्चे को भी वत्स्य बोलते हैं और जो बोलता है उसको वत्स्य बोलते हैं बच्चे ज्यादा बोलते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं वत्स जो भी बोलता है ए वायु भी बोलती रहती है वैसे तो चलती रहती है बोलती रहती है मोटे तौर पे। और दूसरा वत्सम निवास स्थान को भी बोलते हैं जिसमें रहते हैं जिसमें वसते हैं वसती अस्मिन वत्सम नपुंसकलिंग में वत्सम ये दोनों ही शब्द बनते हैं उनादि कोष से एक ही सूत्र से ये दोनों बनते हैं अलग अलग व्याख्याएं हैं दोनों शब्द वहां पर बनते हैं वत्सह और वत्सम तो यहां तो वत्सह है ये ए पुल्लिंग वाला है आसम वायुर वत्सह वत्स पुल्लिंग वाला जो बोलता है बोलने वाला और इसको इन्होंने वत्स कहा और वत्स को पुत्र भी बोलते हैं तो पुत्र किसे कहते हैं जो पवित्र करते हैं पुनाती पवित्रम करोती थी पुत्र जो मैं पवित्र करता है ये वायु भी पवित्र करती वायु बहती है तो पवित्र करती है और शरीर में भी वायु का प्रयोग करते हैं यानी श्वसन क्रियाएं करते हैं प्राणायाम करते हैं उससे उससे शरीर पवित्र होता है वायु को पवित्र करने वाला वायु को पुत्र कहा गया वत्स्य कहा गया बोलते हैं ये और वो पुत्र है रक्षा करता है रक्षा करता है माता पिता की उनको पवित्र करता है उनको अच्छा बनाता है दुख से दूर करता है तो इसलिए इसको ये वत्स कहा फिर आगे कहा न पुत्र रोदम रोदिति ये जो ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि इन दिशाओं का पुत्र वायु है न पुत्र रोदम रोदिति पुत्र के कारण से जो रुदन होता है उसको वो नहीं करता है पुत्र के कारण से रुदन होता है पुत्र नहीं हुआ तो भी होता है पुत्र पुत्री दोनों का ग्रहण होगा ऐसे केवल पुत्र मतलब पुल्लिंग ही नहीं होता है संस्कृत में पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द उनका एक रूप में जब हो जाते हैं प्रयोग करते हैं तो वो पुत्र ही बनता है पुत्र और पुत्री मिलाएंगे तो पुत्र कहा जाएगा पुत्राहा कहा जाएगा उसमें संस्कृत भाषा ही ऐसी है कि उसमें एक, एक शब्द आता है तो पुत्र मतलब संतान है जो भी है उन सबका ग्रहण होगा वो बच्चों का रोना नहीं रोता है न पुत्र रोदम रो देती तो पुत्रों का रोना कैसे होता है या तो हो नहीं तो दुखी होता है व्यक्ति और हो जाए और कष्ट देने वाला हो या तो बुरे गुणों वाला हो अच्छा पर बच्चा नहीं हो तो भी रोना होता है ये कैसा बच्चा हो गया मेरा बच्चों के कारण बहुत रोना होता है कष्ट देता है इत्यादि जो भी आज भी देखा जाता है खूब तो यह व्यक्ति पुत्र का रोना नहीं रोता है पुत्र के कारण से जो रोना होता है वो उसको रोने को नहीं मिलता है। अब ये आलंकारिक कथा है जिसने ये जान लिया कि इस कोष की दिशाएं हैं ये और इन दिशाओं का एक पुत्र है वायु उसको जिसने जान लिया कि ये पुत्र है अब वो पुत्र का रोना नहीं रोएगा कि जिसने ये जान लिया कि जैसे पुत्र पवित्र करता है रक्षा करता है ऐसे यह वायु रक्षा करने वाली है ये जो सारी दिशाएं हैं ये कोष है और उसमें कुछ विद्यमान है जो मेरे लिए हितकर है उसको जिसने जान लिया उस कोष को जान लिया उस, उसमें स्थित वायु को जान लिया तो इसको कि एक तो एक रूप में ये अर्थ करते हैं एक प्रशंसा के लिए किस वायु को जान लेने पर जो पवित्र करने वाला है इसको जान लेने पर यह इतना बड़ा सुख है यह इतना हितकारक है कि पुत्र न हो या पुत्र दुष्ट हो तो भी रोना नहीं आएगा उसको क्योंकि उसको उससे ऊंची चीज मिल गई है जिसको बच्चे को मोटरसाइकिल मिल गई वो साइकिल का रोना नहीं रोएगा खिलौने के रूप में कोई चीज है और उसको खिलौने की मिठाई है उसको वास्तविक मिठाई दे दी तो वो खिलौने की मिठाई का रोना नहीं रोएगा उसको अच्छी चीज मिल जाती है तो वो छोटी चीज का रोना नहीं रोता है। एक ये अर्थ तात्पर्य तो जिसने इसको वायु को जान लिया दिशाओं के पुत्र को जान लिया पवित्र करने वाले को जान लिया कि ये तो बहुत अधिक इससे ज्यादा ये है और उसका ठीक उपयोग कर रहा है तो अब वो पुत्र का रोना नहीं रोएगा दूसरा जिसने इस युदेश को जान लिया उसका प्रयोग करता है उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो उसके संतानें होंगी पुत्र हो जाएगा उसको संतानों की प्राप्ति होगी तो संतानों के न होने का जो रोना है वो नहीं रोएगा इस तरह भी इसको देख सकते और यदि संतान दुष्ट भी है रुलाने वाली भी है और अगर उसने इस कोष को और इस प्रकृति को और इस वायु को जान लिया तो उसको पुत्र का दुष्ट होना दुखी नहीं करेगा तो दूसरी चीज उसने उससे अच्छी प्राप्त कर ली भिन्न भिन्न रूप में अर्थ कर लिया ये पुत्र की प्राप्ति से बड़ी प्राप्ति है इसको बताने के लिए भी हो सकता है और इसके प्राप्त होने पर पुत्र का रोना उसको आएगा नहीं पुत्र दुष्ट हो तो भी पुत्र ना हो तो भी एक तो यह है कि इसको केवल इसलिए बताया जा रहा है कि यह पुत्र प्राप्ति से भी अच्छा है वो पुत्र का रोना रोता नहीं है पुत्र है उसके पुत्र दुष्टि भी नहीं है लेकिन केवल यह बताने के लिए कि यह पुत्र प्राप्ति से जो हमें सुख मिलता है लाभ मिलता है उससे भी बड़ा लाभ ये है प्रशंसा के लिए कहा जा रहा तो न पुत्र रोदम रो रोता नहीं है अब आगे ये तो एक सामान्य रूप से कहा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा अब वो कह रहा है व्यवहार में लाके सो अहम एतम एवं वायु दिशा वेद तो मैं ये इस प्रकार की इस वायु को जो कि दिशाओं का वत्स है उसको जानता हूं अभी खुद बोल रहा है कि मैं जानता हूं पहले कह रहे थे जो जानता है वो नहीं रोता है पहले मैं जानता हूं और माँ पुत्र रोदम रुदम अब मैं पुत्र के रुदन को न रो लुंग लगा का प्रयोग है यह अरुदम अरुदम मां पुत्र रोदम रुदम या अरोधिशम यह है मैं वो ना रो मैंने नहीं रोया मैं चूंकि इसको जानता हूं इसलिए मैंने पुत्र का रोना नहीं रोया मेरे को पुत्र का रोना नहीं आता है संतान के कारण रोना नहीं आता तो इसको भी प्रशंसा के रूप में कहा अब इस कोष को उसने प्राप्त किया इस कोष को कैसे प्राप्त किया तो अगले प्रभात में कहा अरिष्टम कोशम प्रपत्य इस अरिष्ट कोश को अरिष्ट मतलब नष्ट ना होने वाले इस कोष को अक्षय अच्छा कोष को प्रपत्य में प्राप्त करता हूं लटलकार का प्रयोग मैं प्राप्त करता हूं मैंने प्राप्त किया कर रहा हूं कैसे मैंने प्राप्त किया है प्राप्त कर चुका है उसको भी हम लटलकार में प्रयोग करते हैं प्राप्त किया था कभी किया था अभी नहीं है यह एक अलग मतलब है मैंने प्राप्त किया है मेरे पास में अभी प्रपत्ति प्राप्त कर रहा हूं है मेरे पास में अभी कैसे प्राप्त किया अरे अमुना अमुना अमुना इस तरह से इस तरह से इस तरह से अब किस तरह से वो नहीं लिखा है पर? इसी तरह से ये जो पीछे कहा गया इस तरह से मैंने उसको प्राप्त किया इस कोष को सब जान करके पीछे जानने की बात लिखी है इस, इस तरह से मैंने प्राप्त किया इसी तरह से इस तरह से इस तरह से जोर देने के लिए और इसके दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि किसी चीज को पाना है तो कई तरीके हो सकते हैं अलग अलग थोड़ी भिन्नता हो सकती है शैली के अंदर इस तरह से भी प्राप्त किया इस तरह से भी प्राप्त किया इस तरह से भी प्राप्त किया और इसका एक अर्थ किया जाता है कि चूंकि यहां पुत्र की बात है जो पित्र की पुत्र के रुदन को नहीं रोता है पीछे आया था वीर पुत्र, उसको वीर पुत्र होता है पीछे जो बताए जो ऐसा जानता है उसको वीर पुत्र की प्राप्ति होती है वो कैसे होती है उसका वर्णन भी संगति जोड़ते हैं शंकराचार्य जी उससे जोड़ के इसकी व्याख्या करते हैं तो वहां पुत्र का तीन अर्थ करते हैं एक तो अमुना इस, इसके द्वारा इसके साथ इसको पुत्र से लेते हैं दूसरा अमुना से को जोड़ते हैं के साथ पोते के साथ और तीसरे अमुना को जोड़ते हैं पर पोते, प्रपोत्र के साथ में पुत्र से पौत्र से प्रपोत्र से मैंने इसको प्राप्त किया है, किसको इस अरिष्ट अक्षय कोष इनकी सहायता से इनके सहयोग से मैंने इसको प्राप्त किया इस तरह की अर्थ आगे कहा प्राणम प्रपत्ति अमुना अमुना अमुना मैं प्राण को प्राप्त कर रहा हूं प्राण क्या है वो आगे बताएंगे लेकिन प्राण जो भी हमें जीवन देता है उसको मैंने कैसे प्राप्त किया ऐसे प्राप्त किया ऐसे प्राप्त किया ऐसे प्राप्त किया इस उपाय का प्रयोग किया इसका किया इसका किया कई उपायों का प्रयोग किया एक एक उपाय भी उसको प्राप्त कराने वाला हो सकता है उस संदर्भ में देख सकते हैं और अनेक उपायों से मिलकर के उसको प्राप्त किया उस तरह भी इसकी अंश की व्याख्या की जा सकती है तो मैंने प्राण को प्राप्त किया है आगे भू प्रपत्ति मैंने भू को प्राप्त किया है अमुना अमुना अमुना इसी तरीके से <misterisation> भूह प्रपत्य मैंने भूह को प्राप्त किया है कैसे अमुना अमुना अमुना इस तरीके से स्वह प्रपत्य मैंने स्वह को प्राप्त किया है अमुना अमुना अमुना इस तरह से इस तरह से इस तरह से अब इनका मतलब क्या है वो आगे खोल के बताएंगे लेकिन मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे प्राप्त किया है इस इस तरीके से कोई क्या आपने पढ़ाई कैसे की मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की ऐसे की ऐसे की ऐसे की कई चीजें बताते हैं बहुवचन है तीन बार का कथन है वो अनेक को बताने के लिए अनेक उपायों को बताने के लिए आपने ये सफलता कैसे प्राप्त की मैंने ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे प्राप्त किया ये किया, वो किया वो किया, वो किया, किया, ऐसे ऐसे प्राप्त किया काफी प्रयत्न किया अनेक प्रयत्न किए इसका द्योतक है और इसके साथ साथ हम यूं भी देख सकते हैं कि हमारे पास कई तरीके हैं। हमारे को बल प्राप्त करना है तो बहुत सारा भोजन है ये भोजन कर सकते हैं वो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कई विकल्प है हमारे पास और इस संसार में बहुत सारे विकल्प परमात्मा ने दे रखे हैं कोई एक ही विकल्प नहीं है इस तरह मकान बन सकता है इस तरह बन सकता है इस तरह बन सकता है हमें रक्षा करनी है तो कई तरीके से कर सकते हैं ऐसे भिने भिने चीजों में लगेंगे आगे देखिए चौथा प्रवाह सयद अवोचम वो जो मैंने ये कहा पीछे जो है ना प्राणम प्रपत्ति उसके लिए कह रहे कहा था अरिष्टम कोशम प्रपत्त अरिष्ट कोश को मैंने प्राप्त किया है तो उसको इन सब की प्राप्ति से किया है प्राण को भू भू स्व इनको पाकर के उसको प्राप्त किया ये सब है लेकिन ये व्याख्या हो गई बाकी प्राण भू भू स्व की तो बोले स यद अवोचम जो मैंने कहा था क्या प्राणम प्रपत्ति मैं प्राण को प्राप्त कर रहा हूं मैं प्राण को पाया है ये जो मैंने कहा था तो इसमें प्राण क्या है तो कहा प्राण होगा इधम सर्वम भूतम प्राण का मतलब है सारे भूत ये सारे प्राणी जो हैं, ये सारे चेतन जो दिखाई दे रहे हैं हमारे को ये सब तो मैंने इसी तरीके से इन प्राणों को प्राप्त किया इन भूतों को प्राप्त किया जीवों को प्राप्त किया अनेक जीवों को प्राप्त किया उनका मैं उपयोग करता हूं उचित विधि से तो प्राणो व इदम सर्वम भूतम आगे का यदिदम किंच तमेव तत्पत्सी यदिदम किंच ये जो कुछ भी है तमेव उसको तत्व वह सी प्राप्त हुआ है ये प्र अपत् लोंगलकार का प्रयोग है उत्तम पुरुष एक वचन अपत्सी मैंने प्राप्त किया इन सबको मैंने प्राप्त किया प्रकर्ष रूप से प्राप्त किया प्रापत्सी यदि दम किंच और इसी अक्षय कोष को जान करके मैंने प्राण को प्राप्त किया इन सब जीवों को प्राप्त कर लिया इनका मैं उपयोग कर सकता हूं आगे अथ यद अवोचम और जो मैंने ये कहा था भूम प्रपत्य ही थी मैं भू को प्राप्त हो रहा हूं उस भू का क्या मतलब था तो कह रहे हैं पृथ्वी पृथ्वी प्रपत्य अंतरिक्षम प्रपत्य दिवम प्रपत्य इत्यवम था वो चम वहां जब मैंने ये कहा था भू प्रपत्य तो उसका मतलब है पृथ्वी लोक को भू मतलब ऐसे पृथ्वी के लिए बोलते हैं तो पृथ्वी लोक को फिर कहा अंतरिक्षम अंतरिक्ष लोक को, और फिर कहा द्व्यूलोक को यानी तीनों लोकों का ग्रहण था भू शब्द से तीनों लोगों का ग्रहण था भले ही एक शब्द दिया हुआ है लेकिन जब मैंने कहा कि भूप्रपत्य इसका मतलब है भूमि अंतरिक्ष और द्व्युलोक तीनों को मैं प्राप्त कर आगे वो थी, और जो मैंने कहा था मैं अग्नि को प्राप्त कर रहा हूं वायु को प्राप्त कर रहा हूं और मतलब आदित्य मतलब को प्राप्त कर रहा हूं ये तीनों जो नाम है ये देवता के नाम है पिछले वाले में जो नाम आए थे वो लोगों के नाम थे हमारी प्राचीन परंपरा के अंदर भू लोक है पृथ्वी पृथ्वी लोक है लोक का देवता अग्नि को माना जाता है अंतरिक्ष लोक का देवता वायु को भी माना जाता है दो देवता है, एक वायु भी है और तीसरा लोक का देवता आदित्य को माना जाता है तो जहां इन्होंने भू भूप्रपद्य में नाम लिखे ये तीनों लोकों के नाम थे और जहां भूअ प्रपथ्य में तीन चीजें गिनाई है वो तीनों क्रमशः यथा क्रम देवताओं के नाम उन लोगों के देवताओं के नाम उन देवताओं को भी मैंने प्राप्त आगे अथ अवोचम स्व प्रपत्य और जो मैंने कहा था कि मैंने स्व को प्राप्त कर लिया स्व को प्राप्त कर रहा उसका क्या मतलब था तो कहा ऋग्वेदम प्रपत्यजुर्वेदम प्रपत्य समवेदम प्रपत्यव तेरा मतलब था ऋग्वेद को प्राप्त कर लिया यजुर्वेद को समवेद को तीनों को प्राप्त कर लिया मैंने स्व को मैंने प्राप्त कर लिया मतलब तीनों वेदों को प्राप्त कर लिया वेद पैसे चार हैं या तीन से मतलब एक, एक विशेष प्रकार की रिचाएं होती है वो ग्रहण है वो चारों वेदों में हो सकती है पुस्तकों में ये जो विशेष प्रकार के हैं इसी तरह से साम है वो भी विशेष प्रकार के होते हैं जिन पर गायन किया जाता है तो वो एक मंत्रों के प्रकार के रूप में ये तीन भाग किए गए हैं क्योंकि चार वेद का वर्णन पहले ही यहाँ कर भी चुके हैं पीछे हम देखेंगे तीसरे प्रपाठक के प्रारंभ के जो एक से चार थे उसमें एक एक को बताया था इसका सार वो उसका सार वो उसको निकाला उसमें चारों वेदों का वर्णन है, तीनों वेदों का फिर अथर्वांगी रस भी है उसका रस ये है ये है इनका स्थान ये है इतिहास पुराण आदि का जो कथन और चारों का वर्णन किया और भी जगह हमें मिलता है तो उस सब साक्षी से हम ये मान के चलेंगे केवल इतने अंश को लेकर के कोई उत्तृत कर दे देखो ये उपनिषद छांदोग उपनिषद तीन वेदों को मानती है ऐसा नहीं कह सकते तो पूरे छांदो के को देख के, के देखो नहीं यहां देखो चार को माना है तो यहां तीन को माना है तो विशेष कथन की दृष्टि से मानना है विशेष प्रयोजन की दृष्टि से माना एक विशेष प्रकार का वर्गीकरण है विशेष प्रकार का कथन हम कर सकते हैं तो ये जो प्राण था ये जो प्राण के लिए तो इन्होंने अलग से बता ही दिया ये जो अंतरिक्ष उधर वाला जो कोष था इसको ब्रह्म कहा गया इस ब्रह्म में ही ये सारी चीजें आश्रित हैं और उस अक्षर कोष को उसने प्राप्त किया ऐसे ऐसे ऐसे वो कैसे प्राप्त किया तो उसके लिए आगे आगे है उसने पहले प्राणों को भी प्राप्त किया उसने भू को भी प्राप्त किया उसने भूवे को भी प्राप्त किया उसने, उसने स्वह को भी प्राप्त किया तब उसने उस अक्षय कोष को प्राप्त किया और प्राणादि को भी कैसे प्राप्त किया अनेक उपायों से बहुत प्रयत्न कर करके ये प्राय अपाए अपाया और इन सब साधनों का उपयोग करके उस परमात्मा को प्राप्त किया परमात्मा कोष के समान है हम सबकी रक्षा कर रहा है हमें देता है हमें सहन करता है हमें जान देता है और ऐश्वर्य से युक्त है इस रूप में उस परमात्मा को चारों तरफ देखते हुए विचार करते हुए यहां पर यह वर्णन किया गया आगे देखिए सोलहवा खंड अब इसके अंदर यज्ञ की ही चर्चा है एक तरह से लेकिन पुरुष यज्ञ की चर्चा है ये जो मानव जीवन है इसकी चर्चा की जा रही है। यज्ञ को पहले समझा चुके हैं ये इस शास्त्र का इस उपनिषद का पहला भाग जो ब्राह्मण ग्रंथ में वहां सारे यज्ञ की बहुत सारी प्रक्रियाएं बता चुके हैं वो परिचित हैं, अब यहां एक अलग ढंग से घटा रहे हैं जैसे वहां यज्ञ के शब्द थे उनको यहां घटा रहे तो कहते हैं पुरुषो व यज्ञ यज्ञ क्या है पुरुष ही यज्ञ है वैसे यज्ञ बाहर कर रहे थे वेदी बना रखी थी कुंड बना रखे थे उसमें आहुतियां दी जा रही थी अब एक तरह से कह रहे हैं ये पुरुषोभाव यज्ञ है ये पुरुष ये जो दिख रहा है हमारे को जीवन ये यज्ञ है।, है ये भी यज्ञ है और इससे इसकी तुलना कैसे कर रहे है? तो तस्य चतुर्विशति वर्ष यानी इसके जो प्रारंभ के चौबीस वर्ष ये क्या है तावत प्रातः समन ये प्रातः समन है जैसे सोमयाग आदि में प्रातः काल सोम का रस निकाला जाता है उसको प्रातः सवन बोलते हैं फिर दूसरा होता है माध्यम दिन सवन फिर तीसरा होता है तृतीय सवन वो पूरे दिन में होता है मिलकर के एक ये पूरा होता है एक के भाग है तो 24 का वर्ष तक जो अध्ययन करता है ऐसा मनुष्य वो जैसे कि प्रातः सवन कर रहा है उसका प्रातः सवन है ये यज्ञ की तरह से व्याख्या की जा रही है और चतुर्विंशति अक्षरा गायत्री और प्रातः सवन के अंदर जो मंत्र बोले जाते हैं वो गायत्री वाले होते हैं उसमें चौबीस अक्षर होते हैं क्योंकि ये प्रातः सवन है चौबीस वर्ष तक का तो ऐसे मंत्र को लिया जाता है जिसमें चौबीस अक्षर हैं आठ आठ आठ करके तीन होते हैं या तो अलग अलग भी होते हैं पीछे गायत्री के बारे में काफी चर्चा हुई थी तो ऐसे जो भी हो लेकिन कुल मिला उसमें चौबीस अक्षर होते हैं ये प्रातः सवन होगा इसलिए गायत्रम प्रातः सवन जो प्रातः सवन उधर यज्ञ आदि में होता है वो गायत्री वाला होता है गायत्री मंत्र से वहां पर स्तुति प्रार्थना आदि की जाती है उसकी मुख्यता रहती है तो गायत्री प्रातः सवनम और तस्य वस वो और उसमें वसु अन्वित रहते हैं वसु नाम के देवता जो बसाने वाले हैं वो उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं जो व्यक्ति चौबीस वर्ष तक ऐसे अध्ययन आदि करता है उसके अंदर ही वसु आ जाते हैं गुण आ जाते हैं बसाने वाले आ जाते हैं और इसीलिए उस ब्रह्मचारी को वसु ब्रह्मचारी कहा जाता है जो नाम रखे गए थे पीछे वर्णन आया था वसु ब्रह्मचारी वो इसीलिए क्योंकि उसमें वसु देवता आ जाते हैं, वसाने वाले आ जाते हैं उसने कुछ तप किया है योग्यता बनाई है तो वसु कौन है बोले तो प्राणा वाह ये प्राण है ये वसु है क्यों है ये वसु एते ही इदम सर्वम बात ये सबकी को वसाने वाले हैं इसलिए वसु है। तो जो ये वर्ष तक अध्ययन आदि करता है वो दूसरों को वसाने वाला हो जाता है दूसरों का हित करने वाला हो जाता है उपयोगी हो जाता है समाज के लिए और उसमें गुण आ जाते हैं ऐसे उसका अपना हित तो होता ही आगे तम चेद एतस्मिन वयसी किंचित उपत उसको ये जो वसु है जो चौबीस साल तक तपस्या कर रहा है प्रातः समान कर रहा है उसको इस आयु में यदि कुछ संतप्त करे कष्ट दे कष्टा सकते हैं तो तब क्या करें कष्ट तो आएंगे बाधाएं तो आएंगी तब वो क्या करें अथवा कोई उसको टोके ये क्या कर रहे हो क्या पढ़ने लिखने में लगे हो क्या योग्यता बनाने में लगे हो वो काम करो कुछ जैसे निर्धन माता पिता बच्चे के लिए बोलते हैं ये क्या पढ़ाई विता नहीं लगा रखे? काम करो कुछ कमाई होगी बच्चे आए तो पहले घर का काम करो रोटी वोटी बनाओ चारा लेके आओ पशुओं की देखभाल करो उनको वहां उपयोगिता लगती है ये पढ़ने लिखने में उपयोगिता नहीं लगती ऐसे कोई तपाए तो बीच में कष्ट करे तो बोले कहां समय लगा रहे हो फालतू खर्च कर रहे हो तो दोनों तरह से देखना है कि यदि उस समय उसको कोई कष्ट आए ये सब करते हुए तब क्या करें और कोई टोके तो क्या उत्तर दे क्या संकल्प ले क्या लक्ष्य बनाए तो तम चेत ए तस्मिन किंचित उप तो सब गुरु याद हो ये बोले कि सोचे मन में विचार रहा है, और कोई सामने वाला आए तो उसको बोले कि प्राणावसव इदम में प्रातः समनम् हे वसु प्राणो प्राणा वसव प्राण जो वसु हैं प्राण ही तो वसु है पीछे कहा था वो इदम में प्रातः समनम् मेरे इस प्रातः समन को जो ये मैं कर रहा हूं अभी चौबीस वर्ष तक इसको माध्यान दिनम समनम् अनुसंत अनुत दिन सवन तक लेकर के चले जाए वो मान लो बारह साल का है सोलह का है बीस का है बाईस का है, बाईस का है। कोई संतप्त करे तो बोले ये वसु प्राण मेरे को यही जो क्षमता मैंने प्राप्त की है ये मेरे को माध्यम दिन समन तक ले जाए यानी 24 वर्ष के बाद से माध्यम दिन समन शुरू हो जाएगा अभी तो प्रातः समन चल रहा है ये मेरे को प्रातः समन की अंतिम सीमा तक लेके जाए मेरे को वहां तक पहुंचना है ये लक्ष्य रखें बाधा आ रही है तो भी नहीं मेरे को इसको पूरा करना है ऐसा वो सोचे वसुओं से प्रार्थना करें प्राणा वसव प्राण वसु मेरे को इस प्राथ्य समन को माध्यम दिन समन तक फैला दें वहां तक ले जाए बीच में मेरे को नहीं छोड़ना है मेरे को बीच में नहीं छूटना है ये अध्ययन आदि मेरे को वहां तक लेके जाए ऐसा वो संकल्प कर मेरे को वहां तक जाना है ये लक्ष्य बनाए स्मरण करें मां हम प्राणानाम वसुनाम मध्य यज्ञो विलोपसीय मैं इस प्राणों के वसुओं के बीच में ही जो ये वसु यज्ञ चल रहा है प्रातः समन चल रहा है उसमें यज्ञ को बीच में लुप्त ना कर कि आशीर्लिंग का प्रयोग है मां विलोपसीय मैं उत्तम पुरुष एकवचन का कि जैसे मेरे को ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि मैं इसको बीच में लुप्त ना रहूं मैं चौबीस साल तक पूरा करू मध्यम दिन समान आने तक मैं पूरा इसको करके जाऊं उ तथा इति और ऐसा करके वो वहां से हट जाता है उस दोष से हट जाता है ऊपर से उठ जाता है और कोई टोकेगा दोष आएगा प्राणों से प्रार्थना की नहीं मेरे को तो वहां तक जाना है कई बार किसी को थोड़ी बहुत शारीरिक बाधा होती है तो भी नहीं मेरे को तो करना है ये काम वो कर बैठता है उसको वहां तक पहुंच जाता है सफल हो जाता है और कोई टोके किसी को कि भई ये सब क्या कर लगा रखी है, कब तक पढ़ते रहोगे उसके सामने अगर हम उत्तर दें कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं चौबीस साल तक करूं अभी वो सत्रह अट्ठारह का बोले अब तो शादी ब्यादी कर लो बहुत हो गया काम धंधे पे लगो तो नहीं मेरे को तो चौबीस तक जाना है वो सामने वाला क्या सोचेगा चुप हो जाएगा मैं तो 17, 18 का ही सोच रहा हूं ये तो 24 की लेकर के बैठा वहां है वहां तक कि चुप हो जाएगा वो तो माह हम प्राणानाम वसुनाम मध्य यज्ञ विलोपसी है मैं इस यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ दूंगा इसको पूरा करूं उद्धई व उद्ध तथा एटी वो वहां से ऊपर उड़ जाता है और क्या होता है अगदोहभावती बाधा रहित तो हो जाता है अगत निरोग को भी बोलते हैं अगत उस औषधि को भी बोलते हैं जो हमारे विष को दूर करती है अगत तंत्र आयुर्वेद में एक प्रचलित है अगत तंत्र जिसमें विष आदि की चिकित्सा की जाती है उसको अगत कहते हैं औषधि का नाम भी अगध है तो अगध हो जाता है वो बाधा रहित तो हो जाता है उसके पास उपाय आ जाते हैं अपनी बाधाओं को हटा देता है इसने सोच रखा नहीं यहां तक मेरे को जाना ही है कोई मान लो व्यायाम कर रहा है उसने अभी पचास घंट बैठक लगाई अरे बहुत हो गई बोले मेरे को तो सौ लगानी है बोले पचास में ही कह रहे हो कि बहुत हो गई पचास सौ लगाई बोले नहीं मेरे को तो एक हजार लगानी है वो सब सकपका के रह जाएगा बोले मैं तो सोच रहा था ये पचास लगा लगाना है बहुत हो गई छोड़ो बोले मेरे को तो इतना करना है किसी को सफाई करनी है खेत साफ करना है थोड़ा सा किया बोले बहुत हो गया बस अब छोड़ो नहीं मेरे को तो ये पूरा साफ करना है चुप हो जाएगा ये तो यहां तो रुकने वाला नहीं है इसका तो बहुत आगे तक का लक्ष्य है यहां तो ये यह रुकेगा नहीं वो सोच जाएगा ये तो पता नहीं ऊंचाई लक्ष्य लेकर के चल रहा है तो बाधा करने वाले नहीं करेंगे और वैसे जो बाधाएं है आती हैं, उन बाधाओं से ऊपर उठ जाएगा क्योंकि उसका संकल्प ऐसा है मेरे को तो वहां तक जाना है उन बाधाओं की परवाही नहीं करेगा उठ जाएगा ऊपर और अगध हो जाएगा बाधा रहित हो जाएगा ये प्रातः सवन का का इसी तरह से अगले सवनों के बारे में भी वर्णन किया गया है लगभग इसी शैली में उसको आगे देखें प्रणाम